देवी भागवत सातवा स्क पीठ और वहां विराजने वाली शक्तियों का नामावली हिरण्याच में महोत्पल विशाखा में अमोबामी पुंडवर्धन पीठ में पाडला सुपार्श्व में नारायणी चित्रकूट में रुद्रसुंदरी विपुल क्षेत्र में विपुला मल्याचल पर भगवती कल्याणी सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा एकवीरा पीठ पर चंद्रिका राम तीर्थ में रमणा यमुना पीठ में मृगावती कोटि तीर्थ में कोटवी माधववन में सुगंधा गोदावरी में त्रिसंध्या गंगाद्वार में रतिप्रिया प्रिया शिवकुंड में शुभानंदा देविका पीठ में नंदिनी द्वारिका में रुक्मणी वृंदावन में राधा मथुरा में देवकी पाताल में परमेश्वरी चित्रकूट में सीता विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी विनायक क्षेत्र में देवी उमा वैद्यनाथ धाम में आरोग्या महाकालपीठ में माहेश्वरी उष्णतीर्थ में अभया विंध्या पर्वत पर नितंबा मांडवी मांडव्यपीठ में मांडवी तथा माहेश्वरीपुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात है छगलंड में प्रचंडा अमरकंटक में चंडिका सोनेश्वर पीठ में वरारोहा प्रभात क्षेत्र में पुष्करावती सरस्वती तीर्थ में देवमाता तथा तट नामक पीठ में पावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई महालय में महाभागा पयोशनी में पिंगलेश्वरी कृत तीर्थ में सिंहिका कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी वर्क तीर्थ में उत्पला सुभद्रा एवं स्वर्ण के संगम पर लोला सिद्धवन में माता लक्ष्मी भरताश्रम तीर्थ में अनंगा जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी किसकिधा पर्वत पर तारा देवदारु वन में पुष्टि काश्मीर प्रदेश में मेधा हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि कबाल मोचन तीर्थ में शुद्धि कायावारोहण तीर्थ में माता शंगो द्वार तीर्थ में धरा तथा पिंड पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई चंद्रभागा नदी के तट पर कला अछोद नामक क्षेत्र में शिवधारणी वेणा नदी के किनारे अमृता बदरी वन में उर्वशी उत्तर कुरू प्रदेश में औषधि कुशद्वीप में कुशोदका हेमकूट पर्वत पर मनमथा कुमद वन में सत्यवादिनी अस्वस्थ तीर्थ में वंदनीया वैष्णवणालय क्षेत्र में निधि वेद वदन तीर्थ में गायत्री भगवान शिव के सन्निकट पार्वती देवलोक में इंद्राणी ब्रह्मलोक में सरस्वती सूर्य के बिंब में प्रभा मातृकाओं में वैष्णवी सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रवृत्ति अपसराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं